मेरे ख्याल से आज हमें फल खाकर गुजारा करना होगा ओ, रुको मुझे कुछ महसूस हो रहा है शोहर ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को कस कर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा ओ ये तो बहुत वस्नी है यकीनन एक बड़ी मछली होगी जब वो कांटा ऊपर आया तो वो हैरान रह गया एक चपटी चमकीली मछली को देख कर बहुत ही रंग बिरंगी और चमकने वाली मछली थी ओ चमकीली मछली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 دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ کیا اب اس کی بی بی خوش ہوگی جب وہ محل پہنچا اب وہاں سونے کے دروازے تھے ان بڑے بڑے پیتل کے دروازوں کی جگہ گھر اور بھی بڑا ہو گیا تھا اندر اس کی بی بی ایک سونے کے تخت پر بیٹھی تھی سبھی راج اور منتری اس کے تخت کے نیچے کھڑے تھے اس کے ایک ہاتھ میں سونے کا گولا تھا اور دوسرے ہاتھ میں شاہی سوٹا جانے من.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 واپس جاؤ دوست اس کے پاس پہلے سے وہ سب ہے جو اسے خوش رہنے کے لیے چاہیے شوہر تیزی سے گھر واپس آیا وہ حیران تھا اس نے اپنی بیوی بی کو چھوٹی سی جھوپڑی کے دروازے پر کھڑا دیکھا پر اب وہ بد بدار نہیں تھی وہ اپنی بیوی بی کی طرف دوڑ گیا او تم واپس آ گئی تم واپس آ گئی ہاں جان من میں نے یہ جان لیا ہے کہ محل اور تخت خوشی نہیں خرید سکتے चलो अपने घर चले उस दिन के बाद से मछुआ और उसकी बीबी एक दिन भी कभी भूखे नहीं रहे बीबी ने ये जान लिया कि खुशी छुपी रहती है सब आम सी चीजों में और वो हमेशा राजी खुशी रहने लगे